श्रीमद्भागवत महापुराण अष्ट स्कंध अथ षोडशोध्याय कश्यप जी के द्वारा अदीति को प्रयोग्रत का उपदेश श्रीशु उवाच एवं पुत्रु नष्टेशता दिते स्था त्रिवेष्टपे दैत्यत्यतनाथवत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षे जब देवता इस प्रकार भाग कर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब देवमाता माता को बड़ा दुख हुआ वे सी हो गई एकदा कश्यप्रगवान निरान समाधेरा एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तब वे अदित्य के आश्रम पर आए उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न किसी प्रकार का उत्साह या सजावट ही सपत्नी दीन बदनाम कृतासन परिग्रह सभाजित तो परीक्षित जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया तब वे अपनी पत्नी अदिति से जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी बोले अप्य भद्रम नाण भद्रे लोके धुनागत न धर्म से न लोकस्या मृत्यो छंदावर्तिन कल्याणी इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा है अभी वा कुशलम किंचित गृह धर्मस्यार्थस्य प्रिय धर्मस्या काम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है इस गृहस्थाश्रम में रहकर धर्म अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है अभी भाती कुटुंबाशक्त या गृहाद पूजिता जाता प्रत्युत्थान वा पचे यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो गृह तो ये स्वतिथ होना चिता यदि निर्यांत नूनम जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं वे घर अवश्य ही गीजड़ों के घर के समान है अत्यग्न यस्तुहलाया नुताह विशाषति तय विघ्न विधया भद्रे प्रोषिते मै करें प्रिय संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विघ्न रहा हो और समय पर तुमने हविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो य पूज या काम दुखान्या ब्राह्मण विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम सर्वदेव में भगवान के मुख हैं ब्राह्मण और अग्नि गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं अपि सर्वे कुशलन तब पुत्र प्रिय तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूं कि इस समय तुम्हारा चित्त अस्वस्थ है तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना अदितिवाच भद्रम दिद्र धर्म्या परम क्षेत्र अदिति ने कहा भगवान ब्राह्मण गौ धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है मेरे स्वामी यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ धर्म और काम की साधना में परम सहायक है अग्नयोति अग्नो तीथ्यो भृद्या भिक्षुवो ये चिप्सव ब्रह्म्य प्रभु आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि अतिथि सेवक भिक्षुक और दूसरे जाचुकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है कौन बे कामो न संपद्येत मानस यस् प्रजाध्यक्ष धर्म प्रभाषते भगवन जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए तवीच मन सरी रजा प्रजा इम रजस्तमो जुष तमो भवास्ताव सुधिशो प्रभो तथापि भक्त भजते आर्य पुत्र समस्त प्रजा वह चाहे सत्गुणी रजोगुणी या तमोगुणी हो आपकी ही संतान है कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से भगवान इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता एक सा भाव रखते हैं सम है तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं तस्मा दि भजं श्रेज सुब्रत हृत स्थान प्रभो मेरे स्वामी मैं आपकी दासी हूँ आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए मर्यादा पालक प्रभो शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है आप हमारी रक्षा कीजिए परिथ साहम मग्नाम व्यसन सागरे ऐश्वर्य स्थानम प्रबल बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य धन यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ ताली पुनः साधो प्रपद्यत्मजा तथा विधेहि कल्याणं दिया कल्याण आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है इसलिए मेरे हितयशी स्वामी आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए श्री शुकवाच एवं अभ्यर्थित तो अहो माया बलम विष्णो स्नेहबद्ध मिदम जगत श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले बड़े आश्चर्य की बात है भगवान की माया भी कैसी प्रबल है यह सारा जगत स्नेह की रज्जु से बंधा हुआ है क्वेहो भौतिकोनात्मा क्वचात्मा प्रकृत पर कश्य के पतिपुत्राद्यामोह एव अधिकारणम कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा ना किसी का कोई पति है ना पुत्र है और न तो संबंधी ही है मोह ही मनुष्य को नचा रहा है उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूता गुहावासम वासुदेव जगदगुरु प्रिय तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगद भगवान वासुदेव की आराधना करो ते कामान स विधापन बड़े दीन दयालु हैं अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है अति तिरच केनाहम विधि ब्रह्मुपस्था जगत्पतिम ये सत्य संकल्प विद्या स मनोरथ ने पूछा भगवन् मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करे आदिशत्व तुजश्रेष्ठ विधि तदुपधावनम आस तो सती मे देवीद्या सपुत्रक पतिदेव मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उनके आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए यदा प्रवक्षापे व्रतम के सवतोषण कश्यप जी ने कहा देवी जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ फाल्गुन पयोव्रतः अर्चय दरविन्दाक्षम भक्त्या परमया फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। शनिवाल्या मृधा लिप्य स्नाया क्रोध विनर्णय यदि लभ्ये तब स्रोत अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुवर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए तम देव्या दिव्य राहेण रसा जाह उद्यता से प्रणाशय हे देवी प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वरा भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था तुम्हें मेरा नमस्कार है तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो निर्वर्तिमा देवर्चेत समात अर्चा जाम संडले सूर्य जले बंधौ गुरावी के बाद अपने नित्य और नैमितिक नियमों को पूरा करके एक सर्वभूत निवासाच देखे और इस प्रकार स्तुति करे प्रभु आप सर्वशक्तिमान है अंतर्यामी और आराधनीय है समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं इसे से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर प्रधान पुरुषा चम चतुर्वे सदुण अभ्याय गुण संख्या आप अव्यक्त और सूक्ष्म है प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित है आप चौबीस गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं आपका मेरा नमस्कार है नमो नमोष्ण त्रिपदे चतुशृा तंतवे सप्ताह सप्ताह हस्ताय तय विद्यात्म ने नभ आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदय उदयनीय ये दो कर्म सिर हैं प्रातः मध्याह्न और सायं ये तीन सवन ही तीन पाद हैं चारों भेद चार सिंह हैं, गायत्री आदि सात छंद ही सात हाथ हैं, है। यह धर्म में विशब रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप आपको मेरा नमस्कार है नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय चर्व विद्याधिपतिय भूतानाम पतिय नम आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं आपको मेरा बार बार नमस्कार है आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं आपको मेरा नमस्कार है नमो हिरण्यगर भाज प्राणाज जगदात्मे योग ऐश्वर्य शरी राज नमस्ते योग आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं आप योग के कारण तो हैं ही स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरे नमस्कार है नमस्त आदि देवाय साक्ष भूताय नमः नारायण राजा ऋषि नाजा हर नमः। आप ही आदि देव हैं सबके साक्षी हैं आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं आपको मेरा नमस्कार है नमो मरकत श्याम केशवाय नमस्तभ्यम नमस्ते पीतभा आपका शरीर मरकत मणि के समान सावला है समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है पीतांबर धारी केशव आपको मेरा बार बार नमस्कार तम सर्व भरद सांबर भरद ते धीरा पादो मुसते आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वर्णी है यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं अनवर तंत यम देवाह श्रेष्ठ तत्द पद्मोदम भगवान में प्रसिद्धता जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालता से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो ए तर मंत्र हे श्री केश आवाहन पुरस्कृत अर्चने श्रद्धयाद्यो प्रिय भगवान श्रीकेश का आवाहन पहले ही कर ले फिर इस मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें अर्चि गंध माल्याद्य पैसा स्नपये विभुम वस्त्रोपवीता भरण पाद्योपस्पर्श नये स्तः गंधधूपाधिस्चेत द्वादाक्षर विद्या गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे उसके बाद वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण पाद्य आचमन गंध धूप आदि के द्वारा द्वादाक्षर मंत्रों से भगवान की पूजा करें। नैवेद्यम करे नैवेद्य स गुणम दत्ता जुहिहान मूल विद्याम यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादश अक्षर मंत्र से हवन करें। करे निवेदित स्वयं दत्वाचम्वाम्बूल च निवेद उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। जपे दष्टोत्तर शतम स्तूवि प्रभु प्रदक्षिणमे दंडवन एक सौ आठ बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तमन करे प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे कृवाथ्ये साम देव मुद्वासये तत द्वयम् वरान् भोजये विप्राण पायसेना यथोचितम् निर्माल को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करे कम से कम दो ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे भुंजे तैरुत शेषम श्रेष्ठ सभाजित ब्रह्मचार्यथ तद्राज्याभूते तो प्रथमे हरे विधनास दक्षिणा उनका करे। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करे उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। करेषुअर्चना ब्राह्मणाश्चा भोज भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयो व्रति रहकर यह व्रत करना चाहिए पूर्व आदि प्रतिदिन भवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए एवं तहरह व्रतह अरहं इस प्रकार प्रयोग रह रहकर बारह दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे प्रतिपदार यवन शुक्ल तयोदशी ब्रह्मचर्य मध स्वप्नम स्नम त्रिशवण चरे फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे पृथ्वी पर शयन करे और तीनों समय स्नान करे सदाला पंभोगा सथा अहिंसा भोगचा सहिंसर्वभूता वाचदेव पराय झूठ न बोले पापियों से बात न करे पाप की बात न करे छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर किसी किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न भगवान की आराधना में लगा ही रहे त्रयोदश मथो विष्ण स्नपन पंच क्षात्र दृष्टि निको विध त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान महतिम करा पूजाम चुन साफ विष्टाया विष्टमे उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए तेन सुता नैवेद्युणवतुष्ट अत्यंत एकाग्रचित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का जजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुणयुक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए आचार्य ध्यान संपन्नम वस्त्र भरण भी तो इसे भरे इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और और को वस्त्र आभूषण गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए प्रिये, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो भोज गुणवता शुचे ब्राह्मण छे चाहिए आचार्य और ऋतुजों को शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त भोजन कराना ही चाहिए दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए दक्षिण दिव्य अन्ना देना स्वेश गुरु और को को योग्य दक्षिणा देनी चाहिए जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए उन सभी को तथा दीन अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे नृत्यवादित्र गीत स्वस्थिवाचक कार्ये तत्का पूजा भगवत प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति स्वस्तिवाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे करावे एक तत्पयो व्रतम नाम पुरुषाराधनम परम तम, मयाते यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है है इसका नाम है ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया महाभागे सम्यक चरणे नेशमना शुद्ध भाव नियतात्मा भजाभ्यम देवी तुम भाग्यवती हो अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्वक चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो अयम वेतृत तपसार मृतम भद्र धानम चेस्वर तर्पणम कल्याणी यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है इसलिए इसका नाम है सर्वयज्ञ और सर्वव्रत यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है ता तय तपोदान व्रतम ये न तो जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम है वे ही उत्तम यम है वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ है तस्मादेत व्रतम भद्दे प्रेता श्रद्धयाचर भगवान परितुष्टस्ते वरा सुव इसलिए देवी संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्याताम स्कती पयो व्रतकथनमशोध्याय